ओम श्री परमात्म नम अथाष्टमोध्या अर्जुन उच किम त्रम किम कि पुरुषोत्तम अच्छा अधिद किम त्रह्म किम आध्यात्म कितम च किं प्रोक्तं किमुच्यते अन्वय एवं शब्दाथ पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम त्रम ब्रह्म ब्रह्म किम क्या है अध्यात्मम अध्यात्म किम क्या है कर्म कर्म किम क्या है अभी भूतम अध गया है चार और अधिद किम कि अधि यज्ञ कथम कौत्र देन प्रयाण काले चेयता अधि येहअस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले कथम गेय पति नियतात्म भी अनुयम शब्दार्थ मधुसूदन हे मधुसूदन अत्र यहाँ अध कौन है अस्मिन इस देहे शरीर में कथम कैसे है च तथा ये भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयासाली अंत समय में आप प्रथम किस प्रकार ये यह जानने में आते हैं श्री भगवान उच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव उच्चते भूत भावोद करो विसर्ग कर्म संगीत परछेद अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्य के भूत भावोद भाव कर विसर्ग कर्म संगित अनवय एवं शुद्धार्थ परम परम अक्षर अक्षर अच्छा। ब्रह्म ब्रह्म है स्वभाव अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म अध्यात्म नाम से उचित कहा जाता है तथा भूत भावोदर भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग त्याग है वह कर्म संगीत कर्म नाम से कहा गया है अधिभूतम सरो भाव पुरुष चाधिदम अधी देहे देह अधी अधी अधी देहे देह शब्द क्षर भाव उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूतम अधिभूत है पुरुष हिरण्य पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ प्रजापति ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा है अधिद अधिदेव है च और देह वर देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अत्र इस देहे शरीर में अहम मैं वासुदेव एवं ही अंतर्यामी रूप से अधि यज्ञ हूँ अंत काले में इस्मरण यह स्मरन मु सं मुक्तेर यहाँ साम नस्त्र संशय अन्वय एव शब्द जो पुरुष अंत काले अंतकाल में भी माम मुझको एव ही स्मरण स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को मुक्तवा त्याग कर प्रयात जाता है स वह मदभाव मेरे साक्षात स्वरूप को याति प्राप्त होता है अत्र इसमें कुछ भी संशय संशय न नहीं अस्थित है यम यम वापि स्मरण भाव सज्त्यंतेम तमेविक कौंसेय सदा भावितः भावितेद यम यम वा अपि स्मरण भाव त्यजति कलेवरम तम तम एव एति एवं कौनतेद्भाव भावित अन्वय एवं शब्दार्थ हे कौंते पुत्र जो अंत काल में यम यम जिस जिस वा अपि भी भावम भाव को स्मरण स्मरण करता हुआ कलेवर शरीर का त्यजती क्या करता है तम तम उस उसको एव एति प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा सदा सदभाव भावित उसी भाव से भावित रहा है तस्मा सर्वेश मनुस्मर युद्ध च मई अर्पित संशय तस्मा कालेशु अर्पित मनोबुद्धि मेष्य असंशय अन्वय एवं शब्दाथ इसलिए हे अर्जुन तू सर्वेश सर्व काले समय में मां मेरा अनुस्मर स्मरण कर और युद्ध युद्ध भी कर इस प्रकार मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू असंशयम निसंदेह मां मुझको एवं प्राप्त होगा अभ्यास योग युक्त चेतता नान्यना परम पुरुष दिव्युत छेद अभ्यासुन चेतता नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम पार्थ अनुचित अन्वय शब्दार्थः पार्थ हे पार्थ यह नियम है कि अभ्यास योग युक्त परमेश्वर के ध्यान की अभ्यास रूप योग से युक्त योगिना दूसरी ओर ना जाने वाले के तथा चित्त अनुचितन निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम परम प्रकाश स्वरूप दिव्यम दिव्य पुरुषम पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही जाति प्राप्त होता है कवि पुराण अनुशासन समूह मरेद्य सर्वस्ताचित रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता कवि पुराण अशासीता हड़ो अड़ीयाम यह धाता अचिंत्यूप आदित्यवर्णम वर्णम तमस अनुया या जो कविम कवि पुराणम अनादि अनुशासितारम सबके नियंता निह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सुक्ष से भी अति सूक्ष्म सबकी धातारम धारण पोषण करने वाली अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और तमसा अविद्या से परस्तात परिशुद्ध अविद्यादिदानंद घन परमेश्वर का अनुस्मरित स्मरण करता है प्रयाण काले मनता चलेना भक्तुक्त योग बल न भ्रूवो मध्ये प्राणमावेशम सतम परम पुषमुपै दिव्यील प्रयाण काले मनता का अचलन भक्तुक्त योग बल भ्रुवो मध्येणेशम सहतम परम पुरुषम में भी योग बलें योग बल से भ्रुवो भ्रुकुटी के मध्य मध्य में प्राणम प्राण को सम्यक अच्छी प्रकार आवेश स्थापित करके क्या फिर अचलन निश्चल मन सा मन से स्मरण स्मरण करता हुआ तम उस दिव्यम दिव्य रूप परम परम पुरुषम पुरुष परमात्मा को एव ही उपाय प्राप्त होता है यदा दक्षर वेद विदो वदीशंति युवी राजा यदिछंत ब्री तत्म संग्रहण यदर वेद विदी रात ब्रम्चर्य चरती तथे पदम संग्रहण प्रवक्ष शब्दार्थ वेदविदः वेद के जानने वाले विद्वान यिदानंद घन रूप परम पद को अक्षरम अविनाशी कहते हैं शक्ति रही यत्नशील महात्मा जन यत जिसमें प्रवेश करते हैं और यत जिस परम पद को इच्छा चाहने वाली ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरंत याचरण करते है उस परम परम पद को मैं ए, तेरे लिए संग्रहेण संक्षेप से प्रवक्ष कहूंगा सर्वदाणी संयम्य मनोहिधि निरुद्ध्य मूर्धन्य धाय ध्यान प्राणम आथिथ योग धारणम परछेद्द्वार संयम्य मूर्धनि आधाय मूर्धन आधार आत्मास्थित योग धारणा ओमकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मूस्मर प्रयाति ऋहम देहं पर गति ओम इति ब्रह्म अनुस्मर यह प्रयासी त्यजन देहम सी परन्वय एवं शब्दार्थः सर्वद्वाराणि सब इंद्रियों के द्वारों को संयम्य रोक कर तथा मन मन को में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणम प्राण को मूर्धनी मस्तक में आधाय स्थापित करके आत्मन परमात्मा संबंधी योग धारणाम योग धारणा में आस्थित स्थित होकर यह जो ओम, ओम ओम इसम एक अक्षर ब्रह्म ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप माम मुझ निर्गुण ब्रह्म का अनुस्मरण चिंतन करता हुआ देहम शरीर को त्यजन त्याग कर प्रयासी जाता है सह वह पुरुष परमाम गति परम गति को याति प्राप्त होता है अनन्य चेता सत्यम यो मति नित्य सह सुलभ पार्थ नियुक्त योगिना पद छेद अन्यता सत्यम यह मृति नित्य सहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन यह जो पुरुष मई मुझमें में अन्य चेता अन्य चित्त होकर नित्य सह सदा ही सततम निरंतर माम मुझको शोत्तम को स्मृति स्मरण करता है तस्य उस नित्य युक्त नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगिना योगी के लिए अहम मैं सुलभ सुलभ हूं अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं माम जन्म दुखा शाश्वतम नावती महात्मा पर मरछेद मेज्य पुनर्जन्म दुखात न आवती महात्मा संसिधि पर मं गता अनवय एवं शब्दार्थ परमा परम संसिद्धि सिद्धि को गता प्राप्त महात्मान न महात्मा जन माम कुछ को प्राप्त होकर दुखालयम दुखों के घर एवं अशाश्वतम पुनर्जन्म पुनर्जन्म को नहीं आपनुवंति प्राप्त होती आ जुन लोका कौंते लोकानरावर्ति अर्जुन मेत्य तो कौंतेय पुनर्जन्म विद्यसे शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन आ ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्म लोक पर्यत लोका सब लोक पुनरावर्ती नुनरावर्ती हैं तू परंतु कौंते हे कुंती पुत्र माम मुझको उपेक्ष्य प्राप्त होकर पुनर्जन्म नर्जन नहीं विद्य होता सहस्रयोग पर्यत ब्रो विदु रात्रि योग सहस्रांता देहो रात्र विदो जनाद सहस्रयोग पर्यतम अह यद्रिद रात्रि योग सहस्रांत अहो रात्र विधर्जना शब्दार्थ ब्रह्मण ब्रह्मा का यत जो अह एक दिन है उसको सहस्रयुग पर्यंत एक हजार चतुर्योगी तक की अवधि वाला और रात्रि रात्रि को भी योग सहस्त्र एक हजार चतुर योगी की अवधि वाली ये जो पुरुष विदुह से जानते हैं वे जनाह योगी जन है काल के तत्त्व को जानने वाले हैं है अवैख्या व्यक्त सर्वागमी रात्री प्रलियंते व्यक्ति में। में तत्र व्यक्त सर्वा प्रभव रात्रग प्रलयते त्यक्त संज्ञके संपूर्ण व्यक्त चराचर भूतगढ़ अहराग ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्ता अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रभुवंती उत्पन्न होते हैं और रात्र ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में तत्र उस अव्यक्त संज्ञा की अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में एव ही हो जाते हैं। भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र अवश्य पात्र प्रभुवत राग में, में भूत ग्राम सय भूत भूत प्रलीयती रात्रग में अवस पार्थ प्रभवति अहराग में अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ वही अयम यह भूत ग्राम भूत समुदाय भूत भूत उत्पन्न हो होकर अवश प्रकृति के वश में हुआ रात्राग में रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है। में दिन के प्रवेश काल में फिर प्रभवती उत्पन्न होता है पर भावन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातन यह सर्वेश विनश्यति तस्मात् अव्यक्त अव्यक्ता सनातन यु भूतेषु नु तस्मात् उस पर अव्यक्त पर परे अन्य दूसरा अर्थात विलक्षण यह जो सनातन सनातन अव्यक्त अव्यक्त भाव भाव है सह वह परम दिव्य पुरुष सर्वेश सब भूतेश भूतों के नु नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता यम अव्यक्तौर नामेद अव्यक्त अक्षर युक्त तम आहु परति याप्य ना परम अन्वय एवं शब्दार्थ अव्यक्त अव्यक्त अक्षर अक्षर इति इस नाम से उक्त कहा गया है तम उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमा गति परम गति आहु कहते है तथा यम जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन वापस नहीं आते मम मेरा परम परम धाम धाम है सह पर पार्थ भक्त्या लभस्तव ष सह पार्थभक्त लूनयांतस्थी भूता एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ यस्य, जिस परमात्मा की अंतस्थान अंतर्गत भूतानी सर्वभूत हैं और येन जिस सचिदानंद घन परमात्मा से इदम् यह सर्व समस्त जगत सतम परिपूर्ण है सह वह सनातन अव्यक्त परह परम पुरुष पुरुष तू तो, अनन्य भक्त भक्ति से ही लभ्य प्राप्त होने योग्य है ये तावृत्ति आवृत्ति योगिना प्रयातायालम यत्र काले तु प्रयाता आवृत्ति चोगीना प्रयाताया तरतर्ष अन्वय एवं शब्दार्थ भरतर्ष हे अर्जुन यत्र जीस काले काल में प्रयाता शरीर त्याग कर गए हुए योगिना योगी जन तू तो अनावृत वापस ना लौटने वाली गति को क्या और जिस काल में गए हुए आवृत्त वापस लौटने वाली गति को केव ही ज्ञानी प्राप्त होते हैं। तम उस कालम काल अर्थात दोनों मार्गों को वक्षा कहूंगा अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षणमासा उत्तरायण तयाता गति ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मा विधोजना पर छेद अग्नि ज्योति अह शुक्ल ष्मस उत्तरायण तयता इयम् शब्दार्थ ज्योति ज्योतिर्मय अग्नि अग्नि अभिमानी देवता है अह दीन का अभिमानी देवता है शुक्ल शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है उत्तरायण के छह महीनों का अभिमानी देवता है तत्र उस मार्ग में प्रयाता मर कर गए हुए ब्रह्म ब्रह्मवेता, जना योगी जन ब्रह्म ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण मस तत्र त्रमसम ज्योति योगी निवर्तति निवर्त धूम रात्रि तथा कृष्ण षण मसा तत्र त्र ज्योति योगी प्राप्य निवर्त अन्वय एवं शब्दाथ धूम अभिमानी देवता है रात्रि रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण कृष्ण क्रिश्न पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायनम दक्षिणायन की शर्णमाशा छह महीनों का अभिमानी देवता है तत्र उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी सकाम कर्म करने वाला योगी चांद्रमसम चंद्रमा की ज्योति ज्योति को प्राप्य, प्राप्त प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल होकर निवर्तते वापस आता है शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक या तनावृति अन्य वर्तते पुनः परीद शुक्ल कृष्ण गति ही ए जगता शाश्वते मते एक या ती अनावृतिम अन्य आवर्तते पुनः शब्दार्थ ही क्योंकि जगत जगत की एक ये दो प्रकार की शुक्ल कृष्ण शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान गति मार्ग शाश्वति सनातन मते माने गए हैं इनमें एक या एक के द्वारा गया हुआ अनावृत्ति जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को याति प्राप्त होता है और अनिया दूसरे के द्वारा गया हुआ पुनः फिर आवर्त वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है नई के पार्थ जानन योगी मोहति कशन तस्मा सर्वेशुक्त भावर्जुन पर नएते श्रृति पार्थ जानन योगी मोहयती कशन तस्वीर योग युक्त भर्जुन अन्वय एवं शब्द पार्थ हे पार्थ इस प्रकार एते इन दोनों श्रिति मार्गों को जानन तत्त्व से जानकर कर कश्चन कोई भी योगी योगी न मोह्यती मोहित नहीं होता तस्मा इस कारण अर्जुन हे अर्जुन तू सर्वेशु सब सर्वेशल काल में योगयुक्त युक्त समबु रूप योग से युक्त भव हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो विधि सुय सु तप सुच दाने सुयत पुण्य फलम प्रदिष्ट अति सर्विदम योगी परमस्थनमोपैं पदछेदेद यदेशु तपसु चु युत्फल प्रदिषं अत्यम इदं विमस्थन आद्य अन्वय एवं शब्दाथ योगी योगी पुरुष इदम् इस रहस्य को विदित्वा तत्व से जान वेदेशु वेदों के पढ़ने में तथा येषु यज्ञ तपसु तप और दानेश दान आदि के करने में या जो पुण्य फलम पुण्य फल प्रदिष्ट कहा है तब सबको एवं निसंदेह अत्यती उल्लंघन कर जाता च और आद्यम सनातन परम स्थानम परम पद को उपाय प्राप्त होता है ओसदीट श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्या संवाद अक्षरब्रह्म अष्टमो अध्यायः